संवेदनाओ के, के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज मुलाकात करते हैं हिंदी साहित्य के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारत हरीश चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रसिद्ध है भारती हिंदी साहित्य में नवयुग के निर्माण करता थे हिंदी में उन्होंने जिस साहित्यिक परंपरा की नींव डाली आज का साहित्यिक भवन उसी पर टिका हुआ है इन्होंने अपनी प्रतिभा का एक एक अंश हिंदी को अर्पित कर दिया हिंदी को राज दरबारों से निकालकर कर इन्होंने जन जीवन के निकट लाने का सराहनीय प्रयास किया भारतेंदु का जन्म सन 1850 में काशी के एक धनी वैश्य परिवार में हुआ था इनके पिता सेठ गोपाल चंद्र गिरधर दास उपनाम से कविता किया करते थे दुर्भाग्य से बचपन में ही माता पिता के देहावसान के कारण भारतेंदु जी को व्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल सका किंतु उन्होंने अपने स्वाध्याय से हिंदी उर्दू मराठी गुजराती बंगला अंग्रेजी तथा संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया 18 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने कवि वचन सुधा नामक एक पत्र निकाला जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे आपने कई स्कूल क्लब पुस्तकालय तथा नाट्यशालाओं आदि की स्थापना की और अपना बहुत सा धन व्यय करके उसे चलाते रहे धन को इस प्रकार पानी की तरह बहाने से जीवन के अंतिम समय इन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा अंत में छह रोग से ग्रस्त होने के कारण 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन अठारह में इनका देहांत हो गया भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जीवन के मात्र 35 वर्षों में आपने लगभग 150 से अधिक ग्रंथों की रचना की भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये एक साथ कवि नाटककार पत्रकार एवं निबंधकार थे हिंदी के अनेक नवीन विधाओं के जन्मदाता के रूप में आपकी प्रसिद्धि है कविता नाटक और निबंध के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की साथ ही साथ अनेक कवियों और लेखकों को आर्थिक सहायता देते रहकर इन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न अंगों का विकास किया आर्थिक क्षति उठाते हुए इन्होंने अनेक पत्रिकाएं निकाली और हर प्रकार से हिंदी को समृद्ध करने का प्रयत्न किया उनकी इसी सेवा से प्रभावित होकर हिंदी जगत में उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया और उनके नाम से उनका युग चला भारतेंदु के साहित्य में देश प्रेम सामाजिक दुरावस्था और कुप्रथाओं का विरोध धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता आदि सामाजिक विषयों का समावेश हिंदी साहित्य में पहली बार हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारत के विषय में लिखा है अपने सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर वे पद्माकर और द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे दूसरी ओर से बंगदेश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल माल गूंथते दिखाई देते थे तो दूसरी ओर मंदिरों में अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और स्त्री शिक्षा समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु काल की कला का विशेष माधुर्य है प्राचीन और नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल छाया का संचार अपेक्षित था वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है भारतेंदू ने कविता क्षेत्र में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया और गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यवहार किया खड़ी बोली गद्य का विकास इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना है भारतेंदु जी ने अनेक नवीन गद्य रूपों का विकास किया जिनका माध्यम खड़ी बोली थी, थी। ये नए रूप थे पत्रकारिता उपन्यास कहानी नाटक आलोचना निबंध आदि इन रूपों का प्रचार और विकास हिंदी में पहली बार हुआ उन्होंने आधुनिक युग की, की नई चेतना को गहराई से परखकर साहित्य की विभिन्न विधाओं में व्यक्त करने का अद्भुत प्रयास किया अपने युग की वस्तु स्थिति समझकर उसके सामाजिक अंत को पहचानते हुए राष्ट्रीय नव की आवश्यकता महसूस करते हुए एक जागृत विवेक के साथ हिंदी साहित्य को जनजीवन के साथ जोड़ा उनकी रचनाओं में हिंदी के प्रति प्रेम सहज रूप से दिखाई पड़ता है निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न उर को शूल पढ़ो लिखो कोई लाख विधि भाषा बहुत प्रकार पै जब कछु सोची हो निज भाषा अनुसार निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म यू हार इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया अभी आप सुन रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में वाचिक स्वर भारती परिमल